संवेदनाओं के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश, दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है रमेश आचार्य की लघु कथा खोल मेरा रोज उसी रूट से ऑफिस आना जाना होता था उस रास्ते में दो बड़े अस्पताल आते थे मुझे ऑफिस पहुंचने के लिए दो बसें पकड़नी होती थी दूसरी बस मैं अस्पताल के स्टैंड से लेता था उस दिन भी मैं ऑफिस के लिए बस से जा रहा था समय काटने के लिए मैं पत्रिका पलटने लगा तभी एक तीस एक साल के युवक ने अपनी कारूणिक आवाज से सभी यात्रियों का ध्यान अपनी ओर खींचा वह हाथ जोड़कर कर गिड़गिड़ा गिर्ण रहा था बाबूजी, बाबूजी मुझ गरीब पर दया करो बाबूजी, भगवान आपका भला करेगा मेरी औरत महीना भर से बहुत बीमार थी उसे इलाज के लिए दिल्ली लाया था लेकिन होनी को कौन टाल सकता है कल रात उस बेचारी ने दम तोड़ दिया उसकी लाश अस्पताल के बाहर पड़ी है मेरी दो छोटे छोटे बच्चे हैं। गांव जाना तो दूर मेरे पास अब उसके कफन तक के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है बाबूजी। अब तो आप लोग ही मेरा, मेरा सहारा हो, हो मुझ पर रहम, रहम करो रहो मुझ पर, पर कहते, कहते हुए वह, वह जोर जोर से रोने लगा बस में कुछ पल के लिए चुप्पी पसर गई और सब उसकी दर्द भरी दास्तान सुनकर द्रवित हो रहे थे भविष्य में, में कभी, कभी हमारे, हमारे साथ, साथ ऐसा, ऐसा न घटे शायद इस भय ऐसी आशंकित हो रहे थे।, थे उस युवक ने बस, बस में ऐसा समा बांध किया कि उसकी दैनी हालत देखकर सबका दिल, दिल पसीजने लगा उसने जैसे ही मदद, मदद के लिए अपने हाथ फैलाए अनायास ही सभी स्त्री पुरुषों के हाथ अपनी अपनी जेबों और परसों में चले गए अब सब उसकी हथेली पर पाँच दस बीस के नोट रखते जा रहे थे वह सबको दुआएं देता जा रहा था वह मेरे पास भी आया और अपनी रुलाई भरी आवाज में कहा बाबूजी, मैंने भी इंसानियत के नाते या, या समझो पुण्य लाभ कमाने के लिए जो ही जेब, जेब में हाथ डाला तो, तो सौ का नोट, नोट बाहर आ गया इससे इस पहले कि मैं कोई निर्णय लेता, लेता उसने झट से हाथ, हाथ बढ़ाकर बढ़ा नोट, नोट अपने पाले में कर लिया और दुआएं देते हुए आगे बढ़ गया उसके पास अब अच्छी खासी रकम हो गई थी और, और वह अस्पताल का स्टॉप आने, आने से पहले, पहले ही बस ऐसी पस उतर, उतर गया अभी आप, आप सुन रहे, रहे थे रमेश आचार्य की लघु कथा खोल वाचक स्वर भारती, भारती परिमल